बम बम बम बम बम्बई बम्बई हमको जम गई बम बम बम बम बम्बई बम्बई हमको जम गई देख गई बम्बई का नजारा दिल की धड़कन थम गई बम बम बम बम बम्बई बम्बई हमको जम गई बम बम बम बम बम्बई बम्बई हमको जम गई चंचल शोख हसीनों की देखो यहाँ भर मार है के सारे रंगों की, पे बहार है। सोने चांदी ऊपर बनी हुई ये बस्तिया इन गलियों इन कुचों में रहती हैं फिल्मी हस्तिया उनको तो ये स्वर्ग लगे जिनकी जेब में माल है मारा मारा फिरता है जो कड़ का कंगाल है लाखों की रोजी रोटी लाखों की तकदीर है यहाँ जो आया गया नहीं शहर नहीं जंजीर है हम जो आए नगरी में अपनी तबीयत रम गई बम बम बम बम बम्बई बम्बई हमको जम गई बम बम बम बम बम्बई बम्बई हमको जम गई नमस्कार हमने एक बात कही कि इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान जी काम से कहीं बाहर गए हैं और हम चुपके चुप के उनके बाहर जाने का फ़ायदा उठाके ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अ वो तो बाहर गए हैं फिर हमको फुसफुसाने की तो ज़रूरत नहीं है ना चलिए नॉर्मल आवाज़ में बात करते हैं तो हमको लगा कि वो आएंगे रिकॉर्ड करेंगे वो अपनी बात कहेंगे क्यों ना हम <laughs> वो, वो तो काम पे गए हैं तो हम उनके इस समय घर में ना रहने का फ़ायदा उठा लें चलिए फ़ायदा उठा रहे हैं और निश्चय तो ये था कि बम्बई के बारे में बात करेंगे मगर अभी अभी आप लोगों से बात करते करते कुछ एकदम बचपन की बात याद आ गई तो वो बताते हैं आपको हमारे पापा पशुपालन विभाग में पशुओं के डॉक्टर थे और बड़े प्रेम से बहुत प्रेम से बड़े प्यार से जो भी जानवर उनके पास आते थे और सरकारी अस्पताल में थे तो सब गाँव के लोग आते थे अपने गाय घोड़ा बैल मतलब छोटा जानवर बड़ा जानवर पक्षी पशु सब प्रकार के जीव जंतु आते और बहुत प्यार से इलाज करते थे तो उनकी एक पोस्टिंग गोरखपुर से शायद छः किलोमीटर दूर एक जगह होती थी खोराबार खोराबार ब्लॉक में थी और खोराबार ब्लॉक की पोस्टिंग में ब्लॉक से लगा हुआ एक साइड में जंगल था और एक उसी जंगल के एक छोर एक साइड में एयरफोर्स की का रनवे लगता था तो हम काफ़ी छोटे रहे होंगे चार साल के रहे होंगे शायद साढ़े चार साल पाँच साल के रहे होंगे तब से पाप जब भी पा, वहाँ पर एयरफोर्स के हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर जो भी होता था ये हम साफ साफ बहुत याद नहीं है मगर ये ज़रूर याद है कुछ भी किसी भी प्रकार का हवाई जहाज़ उड़ा उड़ता था तो और पापा घर में होते थे या हम पापा के साथ होते थे तो वो हमको बताते थे दिखा के देखो नीमा बेटा देखो वो डकोटा है नीमा बेटा देखो ये फलाना है तो उतनी छोटी उम्र में भी हमको हवाई जहाज़ों के नाम याद थे और हम पहचान देते थे कि हाँ हाँ अब ये जा रहा है और टाइम का भी अंदाज़ हो गया था वो समझाते थे इस समय ये वाला जा रहा है इस समय वो वाला जा रहा है एयरफोर्स में जितने भी लोग रहते थे उनमें से कईयों के पास अच्छे मतलब शौकीन लोग तो होते ही थे शायद ज़रूरत भी थी क्योंकि जंगल लगा हुआ था तो वो लोग कुत्ते पालते थे पापा की बड़ी बुलाहट होती थी पापा को जाना भी पड़ता था कभी कभी वो लोग ब्लॉक के हॉस्पिटल में भी लेके आते थे तो इस तरह से पापा को वो लोग जान गए थे और बहुत चूँकि पापा के इलाज से सब जानवर ठीक हो जाते थे पापा का बड़ा नाम था बहुत यश था हमें नहीं लगता कि उनकी तनख्वाह ज़्यादा रही होगी मगर मान सम्मान यश उन्होंने बहुत कमाया तो हमको वही बात याद आई तो हमने आजकल इतफाक़ से मेरी मम्मी भी हमलों के साथ हैं नहीं नहीं हम मम्मी के साथ हैं तो मम्मी से हमने ये बात कही कि मम्मी हम इतने छोटे थे और ऐसी ऐसी बातें हमने सीखी वो बैलगाड़ी का युग था और उसमें हमको हवाई जहाज़ के बारे में बताया जा रहा था तो मम्मी हंसने लगी बोली कि बस्ती गोरखपुर में लोग हवाई जहाज़ को लड़िया कहते थे हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए कि अरे वाह ये तो एक नया नाम हमको पता चल गया लड़िया अच्छा तो उसी जंगल में एक बार हमारे साथ ये वाक़ हुआ था कि पापा लोग और कुछ और मेरे बुआ फूपा जी लोग सब मिल शिकार खेलने गए जाड़े की सुबह में भोर में और मेरी नानी को मम्मी को हमको और मेरा छोटा भाई जो कि बहुत ही छोटा गोद में था उसको खुली जीप में छोड़ के लोग सब चले गए और शेर आ गया था सामने से और मम्मी हमसे कह रही थी नीमा हॉर्न बजाओ नीमा हॉर्न बजाओ डर के मारे हमारी गिग्गी बन गई थी कह रहे ये सचमुच में साक्षात शेर सामने से चला रहा है और पता नहीं कैसे वो हॉर्न बजाओ हॉर्न बजाओ कहते नहीं हम किसी प्रकार से पीछे की सीट से कूद के आगे आए ड्राइविंग सीट पे और हमने लाइट जला दी और लाइट शेर की आंखों में पड़ी होगी वो ज़रूर डर गया होगा क्योंकि वो उसने तुरंत अपने बाई और कट मारा और भाग गया और उसके बाद हमने हॉर्न पे हाथ रखा ज़ोर ज़ोर से रोने लगे हॉर्न के लगातार बजने से ये लोग सब कई लोग भागते हुए चले आए और फिर हमारी मा मम्मी ने तो पापा की जो डटाई की जो डटाई की कि वो जन्म भर उनको याद रही होगी आप हम लोगों को छोड़ के अकेले चले गए आपने सोचा नहीं कि हम लोग क्या कर सकते हैं खैर खैर खैर वो करना ज़रूरी था कि हाँ किसी को तो रुकना चाहिए था और जब पता था कि उस जंगल में शेर भी होता है वो तो हिरण तीतर बटेर के चक्कर में आए थे मगर भाई साहब यहाँ तो शेर से साक्षात पाला पड़ गया तो गोरखपुर में उस समय के बचपन का ये एक वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट डरावना किस्सा था मेरे जीवन का आज तक आप लोगों को सच बताएं कि सपने में कभी कभी हमको शेर का सपना आता है और हम डर जाते हैं और चौंक के उठ जाते हैं वो भय मन में समाया हुआ है मन में समाए हुए भय पे आपको याद ब, आपको बताएं कि उसी ब्लॉक में अब फिर वही बात आगे वही उसी समय की बात है उसी ब्लॉक में रहने के समय की बात हमको याद आती है कि ब्लॉक की लेडीज़ को और आसपास के गाँव की लेडीज़ को शायद कुछ सरकार का अभियान था कि उनको पढ़ना लिखना सिखाना है और आ, आ, सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखानी है तो मेरी मम्मी ने उन वॉल्टियर्स में अपना नाम कैसे नाम दिया जाता होगा हम नहीं जानते कुछ हमको मालूम नहीं है मम्मी ने उनको सिखाने का काम शुरू किया था पहले अपने घर से शुरू किया होगा उसका हमें ध्यान नहीं मगर ये याद है कि बगल के किसी घर का कोई एक थोड़ा सा बड़ा खुला कमरा था जिसमें आ, मेरे ख़्याल से 12-15 महिलाएं आती थीं और बिल्कुल गांव की देहाती महिलाएं होती थी जिनको हम देहाती कहते हैं मतलब शर्म की बात है हमारे अपने ही लोग हैं मगर वो गाँव के लोग थे हम देहाती नहीं कहेंगे वो गाँव की महिलाएँ थीं और वो उनके अंदर ये सीखने की जो इच्छा थी उनको सारे संकोच और बंधनों के बावजूद अपने अपने घरों से निकलकर सीखने के लिए मम्मी के पास आने की प्रेरणा देती थी मजबूर करती थी मम्मी उनको बड़े प्यार से पता नहीं क्या क्या सिखाती थी हमें तो सिलाई कढ़ाई का ही मालूम है मगर वो शायद पढ़ाती भी थी उसी पढ़ाई के दौरान हमको वो स्लेट पर एक एक सवाल लिख लिख के देती थी ये बता दें आप लोगों को कि मेरी मम्मी की हैंड रॉइटिंग बड़ी सुंदर है मोती जैसे अक्षरों में चौक से काली स्लेट पे वो ट्रेडिशनल जो स्लेट होती है उस पर लिख के देती थी हम सवाल हल करते थे और दौड़ के आते थे वो तुरंत देखती थी हमको प्यार करती थी सही होने पे और तड़ से दूसरा पता नहीं हमने इस तरह से मम्मी को दूसरे लोगों को पढ़ाते सिखाते समय हज़ारों सवाल कैसे हल कर दिया कि मेरे मन से मैथ्स का डर निकल गया कक्षा आठ तक के लिए कक्षा आठ तक आते आते वो अलजबरा ज्योमेट्री ने कबाड़ा कर दिया ज्योमेट्री नहीं अलजब्रा ने कबाड़ा कर दिया कि उसका बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो हम जरा डगमा डगमगा से गए थे मगर हाँ फिर एक ट्यूशन के सर ने समझा बुझा दिया तो ठीक हो गया उन्होंने जो पढ़ाया जो उन्होंने वो डाउट्स की लेयर्स को क्लियर किया तो सब क्लियर हो गया तो खैर तो मम्मी इस तरह से हमको पढ़ाती थी पता ही नहीं चला कि वो हमें पढ़ा रही हैं तो हमको लगता है सचमुच में वो बहुत अच्छी टीचर रही होंगी और हाँ ये भी इत्तेफाक है कि आज गुरु पूर्णिमा है और हमको लगता है कि हमारी तो पहली गुरु मेरी मम्मी ही रही होंगी ना तो उनको भी बहुत बहुत प्रणाम है हाँ आज सुबह से उठ उनको हमने कई बार प्रणाम किया है तो तो ये होता था ये डर एक डर बैठा था शेर का मगर एक डर निकल गया था कि मैथ्स जिसे सब लोग घबराते थे कुछ नहीं हमें यह भी याद है कि हम ना निहाल जाते थे तो हमारे नाना जी लोग घर के बच्चों को बटोर बटोर के को, कोई नाना जी किसी मामा जी को पढ़ा रहे हैं कोई नाना जी किसी मेरे चचेरे भाई ममेरे मौसर भाई बहन को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे बेचारे डर डर के पढ़ते थे हमें नहीं मालूम है कि डर किस बात का होता था मगर वही सवाल वही जोड़ घटाने गुणा भाग में वो डर के करते थे और उनसे अक्सर गलती हो जाती थी और एक बार गलती से हमने उसका सही जवाब दे दिया तो नाना जी ने उनको धिक्कारा वो शायद मेरे एक मामा जी थे उनको धिक्कारा देखो इसने कर लिया तुम नहीं कर पा रहे उसके बाद से हम हम भी छोटे बच्चे ही थे मगर मेरे मन को ये बात बहुत बुरी लगी कि मेरे कारण उनको डांट पड़ गई तो उसके बाद से जब वो पढ़ते थे तो हम पास फटकते नहीं थे कि ऐसा ना हो कि हमको आ जाए और उनको हमारी वजह से डांट पड़ जाए तो ये डर बेडर निडर होने का ये मैथ्स के लिए ये मेरा बड़ा सुखद अनुभव था कक्षा आठ तक उसके बाद नाइन्थ में आके हम फिर से निडर हो गए थे क्योंकि फिर आ गया और फिर अपना काम मस्त चल पड़ा खैर तो गोरखपुर में एक बार रहना हुआ फिर दोबारा से घूम फिर के फिर गोरखपुर में हम लोग पहुँचे तब तक तो हम लोग बड़े हो गए थे मगर आपको एक बात बताएँ हमने शायद पिछले किसी एक एपिसोड में कहा था कि यहाँ पर एलवी प्रसाद में ब्लाइंड लोगों को स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने के लिए शमान जी से कहा गया था रिक्वेस्ट की गई थी और उसमें आ, ट्रांसलेशन वाला जो था चैप्टर ये कुछ बोले कुछ उलझन में थे तो हमने कहा था हम पढ़ाएंगे और हमने जाके पढ़ाया तो हमने फिर से अपनी मदर सुपीरियर को जो सेंट कार्मेल कॉन्वेंट में वहाँ पढ़ाती थी जिन्होंने हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई थी उनको अपने मन से उनको धन्यवाद दिया प्रणाम किया अपने पापा को प्रणाम किया क्योंकि उन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती थी और बड़ा अच्छा बताते थे सब करते थे हमारी जरा कमज़ोर हो गई थी क्योंकि बीच में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते रहे और जो भी वजह हो या नहीं पढ़ते होंगे खेल कूद में लगे रहते होंगे तो मगर हमने उन उनको प्रणाम किया कि भाई इतना अच्छा पढ़ाया जो हम उन बच्चों के सामने उन लोगों को समझा पाए और तो खैर तो गोरखपुर के बाद हाई स्कूल करने के बाद फ़ोन पर आजकल कोई सोच नहीं सकता है फ़ोन पर हमारा एडमिशन कम अच्छा बनारस वाराणसी में कम अच्छा बी में तब पी सिस्टम था यानी टेंथ के बाद आप एक साल प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करते हैं।, उसको करते हैं उसके बाद तीन साल बीए या बीएससी करते हैं उसके बाद नॉर्मल दो साल का एमए, अब तो बीए बीएससी भी तीन साल या मे भी चार साल का हो गया है हम पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हैं अखबार वखबार हम पढ़ते नहीं हैं तो हमको ज़्यादा दुनिया उनिया का पता नहीं रहता है तो मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में ये सिद्धांत जो है मेरा चल रहा है कट जाएगी जिंदगी बाकी भी तो फ़ोन पे हमारा एडमिशन हो गया क्योंकि हमारे तो गलती से फर्स्ट डिवीजन आ गए बड़ा भाई अचरज हो गया कि ऐसा भी होता है कम अच्छा पहुंच गए हॉस्टल में जब हम पहुँच हाँ हॉस्टल में रहना था क्योंकि पापा की पोस्टिंग कहीं छोटी मोटी जगह पे थी तो हॉस्टल में गए पहला दिन हॉस्टल का सब लड़कियां जो आई थी जो तब तक जितनी भी आई थीं सब लड़कियाँ मुँह लटका के इतना रो रही थी इतना रो रही थी इकलौते हम थे अपने हॉस्टल में सबको चुप करा रहे थे क्यों रो रही हो कोई बात नहीं हम लोग सब साथ हैं मिलके रहेंगे कोई बात नहीं मम्मी अगर हम लोग रोएंगे तो मम्मी पापा परेशान हो मत रो तुम भी मत रो देखो हम रो रहे हैं सबको चुप करा रहे थे सबको बहला रहे थे और सब ध्यान रख रहे थे हम खुद कुल जमा साल के थे तो मगर हम अपने समकक्ष अपनी हम उम्र बल्कि बहुत सी हमसे बड़ी भी थी लड़कियां उनको शांत करा रहे थे चुप करा रहे थे तो जब रात को खाने के समय हम सब लोग मेस में इकट्ठा हुए तो सब लड़कियां मेरी ओर देख रही थीं और पूछ रही थी कि हुआ क्या है तुमको तुम्हारे मम्मी पापा प्यार नहीं करते हैं क्या <laughs> हमने कहा नहीं भाई वो भी हमको बहुत प्यार करते और हम भी बहुत प्यार करते हैं और हैरानी की बात यह है कि दादी बाबा नानी नाना और सारे परिवार के लोगों को बहुत प्यार करते हैं हमें तो इतना प्यार दिया है कि उसकी कोई बात नहीं है लेकिन रोने की कोई वजह नहीं है पढ़ने आए हैं हमेशा के लिए यहाँ रहने थोड़े आए तो, हैं तो कोई कोई बात नहीं है चल जाएगा हो जाएगा सब काम और सच में वो जो पहली रात वो जो पहला दिन वहाँ पे साथ में हॉस्टल में बच्चों के साथ लड़कियों के साथ गुजरा इस तरह की बातें करते हुए हम सब एकदम रम गए हमें याद नहीं आता है कि उसके बाद कोई वो जो उस दिन जितनी लड़कियाँ थीं कोई लड़की रोई हो उसके बाद अगले दिन से सब ने ज़्यादा मुँह पे नहीं कहा हम लोग बड़े कंजर्वेटिव माहौल के लोग हैं ना कि अपनी तारीफ या अपने दोस्त की तारीफ़ खुल के मुँह पे नहीं करते पीछे करते हैं लोग आजकल तो ज़्यादा ये हो गया कि अपने मुँह से अपनी बड़ा तारीफ़ होती अपने बच्चों की परिवार की ये वो बड़ी प्रशंसा बड़ी प्रशंसा तब ये नहीं होता था और हम लोग तो आज भी नहीं कर पाते हैं तो किसी ने ज़्यादा मुँह पर कुछ नहीं कहा बट आई हैव अ फीलिंग कि थिंग्स वेरी स्मूथ फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी आर वेरी हैप्पी टूगेदर इन द हॉस्टल सो मच सो इतना कि हमारा तो वजन बढ़ गया हॉस्टल जाके और हमारे जो और जो सचमुच में हमारी अच्छी दोस्तें थी हम सबका वज़न बढ़ गया था हम सब लोग इतने खुश थे खूब खाते थे खूब खेलते थे खूब सोते थे खूब गाते थे और अगर समय मिल गया तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते थे तो पढ़ाई का मम्मी पापा ने क्या सोच के भेजा था और यहाँ क्या हो रहा था गाना खाना सोना वगैरह वगैरह लेकिन हम बम्बई तो तक तो पहुँच ही नहीं पाए अभी भी बनारस में ही अटके हुए हैं आपको मालूम है नहीं आपको मालूम कैसे होगा पीयूसी में भी पास किया फर्स्ट क्लास से और फिर बीएचयू चले गए बी करने के लिए फिर हॉस्टल में वीमेंस हॉस्टल वेमेंस हॉस्टल में पैदल मतलब रहते हॉस्टल में थे कॉलेज कॉलेज और हॉस्टल सेम कैंपस में था मगर सेंट्रल लाइब्रेरी जाना हो तो आपको विश्वनाथ मंदिर जो यूनिवर्सिटी का है उसके पास जाना पड़ता था पैसे हैं तो रिक्शा करके जाइए पैसे नहीं हैं तो पैदल जाइए तो अच्छा खासा डिस्टेंस था हम लोग अक्सर पैदल ही चले जाते थे पैदल चल चल के चल चल के जाना लाइब्रेरी में किताबें खंगालना और ले ले आना और फिर टाइम पर वापस करने फिर जाना हमें नहीं लेनी है किसी और को लेनी है मेरे पास टाइम है तो फिर चले जाना फिर चले जाना सो मच सो कि अक्सर लाइब्रेरी वाले सब पहचानते थे और अपने साइंस uh, सेक्शन हमने बीएससी किया तो साइंस सेक्शन के जो हमारी दोस्तें थीं वो आर्ट्स वाली भी जिसको ज़रूरत होती थी अगर हम दिख जाते तो निमा चलोगे हाँ चलेंगे चल दिए लाइब्रेरी चले जा रहे हैं तो हमारी हाइट तो कम है तो अपनी ये शॉर्ट कमिंग को छिपाने के लिए हम हील्स पहना करते थे और कोई कहता था तुम तो इतना टुल्ली हो तो हम कहते बड़े गर्व से कहते थे नहीं नहीं मेरी हाइट तो 5.5 हुआ करती थी वो यूनिवर्सिटी में चल चल के ना घिस गए इसलिए सीढ़ी पहनने की ज़रूरत है हम सब लोग इस इस बेवकूफ़ी की बात पे खूब हँसा करते थे और आप ये जान के हैरान होंगे कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी मंजूरानी सिंह वो फाइव फाइव या फाइव सिक्स आइट उनकी थी हम दोनों साथ में चलते थे तो लोग लंबू छोटू कहा करते थे बड़ी अच्छी लड़की थी बड़ी अच्छी लड़की थी मतलब कहाँ है हमें उसका आता पता नहीं है हमने खोजने की थोड़ी बहुत कोशिश की मगर जान ना पाए कि कहाँ है आजकल वो तो बीएचयू में तीन साल रह के बी करके बी एस क्लास पास की उसके बाद फिर हम एम एस में एडमिशन हो रहा था केमिस्ट्री ऑनर्स में हम अपनी माँ के पास पहुँचे माँ से कहा देखो हमने पॉलिटिकल साइंस का भी फॉर्म भर दिया था एडमिशन के लिए एम का ऐसे ही वहाँ से हमें एक्नोलिजमेंट भी आ गया और फिर कहा कि यू कैन जॉइन तो हम गए एक क्लास जाके हमने मम्मी से कहा मम्मी जाए एक क्लास जॉइन कराए बोले हाँ जाओ चले गए जॉइन करने जब क्लास में बैठे जो सर डॉक्टर एच शरण की क्लास हमने उस दिन इंटरनेशनल रिलेशन्स की अटेंड की अरे मेरी तो आँखें खुल गईं कि ये पेड़ पौधे जीव जंतु जानवर हम तो इन्हीं में खोए हुए थे दुनिया में तो लोग हैं देश हैं पार्टियाँ हैं ज्योग्राफी है हिस्ट्री है इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं वो फोफ कितना मिस कर दिया हमने हे भगवान क्लास अटेंड करके वापस आए अपनी मम्मी के पास अपनी अर्जी बढ़ाई माता तुम तो हमारी शादी कर दोगी हमको और केमिस्ट्री में हमको एडमिशन मिल रहा है एम में, में अगर एम एस पढ़ने गए तो फिर हॉस्टल में डाल दोगी तो हम तुम्हारे पास कब रहेंगे बड़े होने के बाद से मेरी मम्मी इतनी सीधी इतने सच्चे इतने सरल मन की मान गई कैसे उन्होंने पापा को मनाया होगा हम नहीं जानते पापा मान गए पापा ने एक शब्द नहीं कुछ कहा ना डांटा ना डपटा न कभी इस बारे में कोई व्यंग कसा जैसा कि हो जाता है कभी कभी हम लोग अपने बच्चों को अपना मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरे तो हम लोग से गन, गलत तरीके से बातें नहीं कुछ नहीं कहा कुछ भी नहीं कहा ऐसे इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया जैसे कोई बात ही नहीं हाँ ठीक है ना जो हमारा बच्चा करना चाहता है अगर वो कर रहा है उसको मौका है करने देते हैं जा चल नीमा जी ले तो भी अपनी ज़िंदगी टाइप्स और हमने एमए कर लिया वो भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि आ, शादी तय हो गई और फिर हमको शादी करने की पड़ी भी हुई थी कि भाई करो शादी हो गया बहुत तो लेकिन उसके बाद शादी के बाद कई साल बनारस में रहे अम्मा जी पापा जी के पास उसके बाद फिर काल अंतर में नैनीताल और नैनीताल से बॉम्बे पहुँचे तो अब बॉम्बे पर आए हम लोग बड़ा टाइम लग गया बॉम्बे में आ, रहना सीखा जीना सीखा अकेले घर चलाना बच्चों का स्कूल कॉलेज ये सब देखना पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अकेले बार बार जा अटेंड करना ख़ासतौर से छोटी बेटी कुकू के स्कूल में ये सब सीखा और ये भी सीखा कि कभी बच्चा जो है हमारा किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो उसके लिए जाके मना करना है और कभी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है और नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए जाकर रिक्वेस्ट कैसे करें बच्चों के स्कूल में जाना आना कहना सुनना ये सीखा फिर कोई कोई शनिवार शायद सेकंड सैटरडे छुट्टी होती थी और फोर्थ सैटरडे हाफ डे होता था तो कु मतलब सेंट्रल स्कूल की बात बता रहे छोटी बेटी के स्कूल की तो वो स्कूल से जल्दी आ जाती थी या सेकेंड सैटरडे को हम लोग का रिचुअल था मलाड जाना है जो भी ख़रीदारी करनी है घर के सामान किया कुछ भी वो लेनी है और उसको गोपाल रेस्टोरेंट में बिसीबेली भात खिलाना है और करके वापस आ जाना है एक बार बॉम्बे में दुकानदारों की ईमानदारी और उनके काम करने के तरीके की तारीफ किए बगैर हम रह नहीं सकते ज़रूर आप में से जो लोग बम्बई में रहे होंगे उन्होंने भी इसका अनुभव पाया होगा कि हम जाते थे एक बार उसकी साइकिल लेनी थी कुकू के कु लिए साइकिल लेनी थी तो गए हम दोनों माँ बेटी और साइकिल पसंद की गई वो हुआ एडवांस दिया घर का एड्रेस दिया और हम लोग उन्होंने बताया कि रात में वो दुकान बढ़ा के साइकिल घर पहुँचवा देंगे ठीक है हमने कहा तब हम बैलेंस दे देंगे बोले हाँ ठीक है हम घर चले आए शुमान जी ऑफिस आए तो उनको बताया बड़े खुश होके कि देखिए उसकी साइकिल आज आ जा जाएगी तो वही बड़े खुश हुए हमने पूरी कहानी सुनाई बहादुरी में अपना बघार बघार करके उसको एडवांस दिया और उसको एड्रेस दिया और उसको बता दिया कि यहाँ आ जाना ज़रूर आ जाना आज ही आ जाना ले आना बड़े वो बड़े वो भी खुश हुए कि अरे वाह उनकी पत्नी इतना कुछ सीख गई है फिर उन्होंने पूछा अच्छा रसीद ली अरे काट तो खून नहीं हमने तो कोई प्रमाण पत्र मेरे पास था ही नहीं कि हमने उसको पैसे दिए अब तो वो हमारे पैसे डूब गए हमने अपना सर पकड़ लिया हमने कहा है कहाष्मान जी हमसे बड़ी गलती हो गई हमने तो रसीद नहीं ली मगर वाहरे बंबई वाहरे बंबई के लोगों का जज्बा रात में साढ़े दस बजे तक तो हमें पूरी उम्मीद थी कि आएगा नहीं आया बोले गए भूल जाओ साढ़े दस पौने ग्यारह बजे आदमी आया घंटी बजी पता चला कुकु जी की साइकिल आ गई हमने कहा भगवान तुमने हमारी इज़्ज़त रख ली और दूसरी बात कि हमने ये लेसन सीखा कि एडवांस दिया है तो कुछ दुकान के रसीद दुकानदार से लेके आना है हमने सीख लिया नहीं नहीं सीखा फिर गलती की इस बार गैस का चूल्हा लेना था फिर कुकुर जी हमारे साथ थी हम दोनों माँ बेटी गए और पसंद किया <laughs> मजे की बात ये कि लड़की इतनी छोटी थी फिर भी हम इसकी राय लेते थे हम इसकी भी लेते थे हम चिंकी की भी राय लेते थे अगर चिंकी के साथ कहीं गए तो और ये बच्चे राय जो देते थे उसको हम सुनते थे और उस पर गौर करते थे कि अच्छा भाई हो सकता है ये बात ज़्यादा अच्छी हो या या, या ये बात शायद कुछ गड़बड़ हो तो दोनों माँ बेटी ने तय किया और बुक किया और कहा कि ठीक है पहुँचवा देना मतलब ठीक है पहुँचवा देंगे एडवांस दिया चले आए क्यों नहीं ले आए वजह क्या थी ये हमको समझ में नहीं आ रहा अच्छा हमें और भी बहुत से काम करने थे सीधा हमको घर नहीं आना था तो हमने कहा देखिए हम आएंगे तो हम खुद ले जाएंगे ऑटो मिल गया तो और नहीं तो आप हमारे यहाँ पहुँचवा दें बोले हाँ मैडम पहुँचवा देंगे आप चलिए एड्रेस दे दीजिए सब लिखवा दिया और चले आए फिर रसीद नहीं ली मतलब क्या कहें फिर शाम को शुमान जी आए फिर उन्होंने कहा हाँ भाई आज क्या हुआ तुम्हारा काम बताया सब काम हो गया ये भी किया वो भी किया दस दिशा के दस काम करके घर आए थे तो बड़े खुश थे कि अच्छा ये भी कर लिया वो भी कर लिया और उसके बाद जब ये हुआ कि हाँ गैस का चूल्हा भी नया बुक कर दिया है मतलब वो आ जाएगा एडवांस दे के आ गए और इतना सुंदर है और चार बर्नर वाला है ये वो करके इन्होंने फिर पूछा रसीद लाई हमने कहा नहीं, नहीं लाए बहुत गलती हो गई फिर से गलती से मिस्टेक हो गई दोबारा लेकिन फिर से बंबई के उस दुकानदार ने भी बंबई के मान प्रतिष्ठा की लाज रखी और हमारी सारी शंकाओं पे पानी फेरते हुए रात को साढ़े दस बजे गैस का चूल्हा लेके एक व्यक्ति हाजिर हो गया हमने उस आदमी को कितना धन्यवाद दिया वो अपनी गलती अपनी गलती का एहसास था कि ये हम क्या कर कर के आ रहे हैं मगर हमको बंबई में इतने अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं बहुत कठिन समय भी बिताया मगर इतने अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं कि वही कहने का मन होता है कि भाई बंबई नगरी तुमको सलाम है एक बार और और इसी बंबई में बरसात के दिनों की तो इंजारी में बाकी के आठ महीने काट देते थे हम कि भाई बरसात हो हम बारिश में भीगें छपर छपर करें और ये चिपचिप -चिप वाली गर्मी से छुट्टी हो और ये हो और वो हो और इंद्रधनुष दिखे खैर हमने आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर कर दिया और ये जो सरप्राइज़ रिकॉर्डिंग है कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है शायद पता नहीं श्रमान जी इसके आगे पीछे कुछ जोड़ना तो चाहेंगे ज़रूर मगर हम आप लोगों से अब नमस्ते करते हैं विदा लेते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय दिया और इसको सुना और फिर कभी ऐसे ही मूड लगा तो चूरी छिपे नहीं पूरे खुले आम फिर रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर हमने एक बात कही में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे नमस्कार आप लोगों का हफ्ता सप्ताह हर दिन शुभ हो अच्छा हो शुभ गुरु पूर्णिमा नमस्ते बम बम बम बम बम्बई बम्बई हमको जम गई बम बम बम बम बम्बई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 हुन के सारे रंगों की चौपाटी पे बहार है सोने चांदी के ऊपर बनी हुई ये बस्तिया इन गलियों इन कूचों में रहती हैं फिल्मी हस्तिया उनको तो ये स्वर्ग लगे जिनकी जेब में माल है मारा मारा फिरता है जोकड़ का कंगाल है